आध्यात्मरामण बालकांडसर्गिश्रीभगवाच तो। कश्यपुर दत्तपा तोष या चुत्र भा तथेंगीकृत मैया इदानी दशरथो भूप्वा भूतलेगवान् बोले मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था उन्होंने मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी तब मैंने बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार कर लिया था इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं तस्हम पुत्रताबेत्य कौसल्याम शुभे दिने चतुधात्मा सिजामी तर्यो पृथक उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक चार अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य दो माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा योग माया जनकस्य जनक गृहे ते तदा साध संपादयाम्य हम ंतरदे विष्णु ब्रह्मा देवान था ब्रवीत उसी समय मेरी योग माया भी जानकी जी के घर में जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होंगी उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा ब्रह्मोवाच विष्णुर्वाण स्वरूपेण भविष्य रघुकुले युम सुजधपि वनरे स्वभवान विष्णु सहायम कृत ब्रह्मा जी बोले भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे तुम लोग भी सब अपने अपने अंश वाणर वंश में उत्पन्न हो करो तथा तो जब तक श्री विष्णु भगवान भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहो इति देवान्देश्य समाश्वास्य चेदनी यो ब्रह्मा स्वभवनम विज्वर सुखमास्थित इस प्रकार देवताओं को आज्ञा दे और पृथ्वी को धाड़स बधा ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहाँ निश्चिंत होकर सुखपूर्वक रहने लगे देवास्त सर्वे हरिप धारिण सिर्थ मृतस्तो तो हरे महाबला पर्वत वृक्ष प्रतीक्षमा भगवंतमेश्वरम इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महान बलवान भालरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ तहाँ रहने लगे ए ते श्रीमद्आध्यात्मरायणे उमहेश्वर संवाद बालकांडे द्वितीय सर्ग